माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी योगेन माँ आकर माँ को प्रणाम करके बैठी दूसरी बातों के बाद माँ ने उन्हें भी वह चित्र दिखा कर कहा कैसा बनाया है देखो तो चेहरे का भाव कितना सुंदर है योगेन माँ ने कहा अच्छा तो बनाया है किसने बनाया है बड़ा सुंदर हुआ है माँ ने उस बहू का परिचय देकर कहा गोलाब कह रही थी बाया हाथ मोटा हुआ है योगिन माँ ने कहा उसकी बात छोड़ दो संध्या होने पर माँ ठाकुर को प्रणाम कर हरी बोल हरी बोल गुरुदेव गुरु भरोसा यह सब कहकर गंगा की ओर मुड़कर मुड़कर प्रणाम किया माँ कमरे में आसन बिछा बैठी और थोड़ा गंगा जल लेकर जप करने लगी आरती शुरू हुई योगेन्द्र माँ ठाकुर की आरती के साथ माँ की भी आरती करने लगी कमरे भर लोग बैठकर कर जप कर रहे हैं कितना सुंदर दृश्य अक्षय तृतीया के दिन मेरे साँस की दो लड़कियों की दीक्षा हुई मेरे भाग्य में उस दिन दीक्षा नहीं बधी थी क्योंकि मैं उस दिन कलकत्ते में नहीं थी इसके कुछ दिन बाद एक दिन शाम को मैं सुधीरा दीदी के साथ माँ के घर गई माँ के गाँव जाने की बात थी लेकिन जाना नहीं हुआ हम लोगों के प्रणाम करके बैठते ही माँ ने कहा आओ बेटी सुधीरा दीदी के प्रश्न के उत्तर में माँ ने अन्य बातों के बाद कहा छोटी बहू का सिर बहुत गर्म हो गया है वह गांव में जाने से ही ठीक रहती है और फिर राधु का विवाह है इन्हीं सब कारणों से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है उस दिन ही जाने का सब ठीक हो गया था लेकिन दिन उतना अच्छा नहीं कहकर बात के लिए टालना पड़ा आरती के बाद माँ थोड़ा लेटी सुधीरा दीदी उनका पैर दबाने लगी माँ ने कहा थोड़ा जोर से दबाओ बेटी कल पूर्णिमा थी ना, इसलिए पैर का वात बढ़ गया है देखो ना, इस वात रोग ने ऐसा जड़ जमा लिया है कि जाने का नाम ही नहीं लेता कितने दिन बीत गए उसका कोई ठिकाना नहीं जब मैं दक्षिणेश्वर में थी तभी से यह रोग लगा है पैर दबाने से माँ थोड़ा सो गई हम लोगों की गाड़ी आते ही हम लोग ठाकुर को प्रणाम कर बाहर निकल ही रही थी कि मां उठकर बोली तुम लोग जा रही हो फिर आना योगेन्द्र माँ द्वारा मेरे मंत्र लेने की बात मां से कहने पर उन्होंने कहा कल सुबह आना अगले दिन सुबह मां के घर जाकर मैंने देखा कि मां ठाकुर की पूजा समाप्त कर गंगा स्नान जाने की तैयारी कर रही हैं मुझे देख बोली आओ बेटी जल्दी आओ तुम्हें मंत्र देकर मैं नहाने जाऊंगी मंत्र देने के बाद वे बोली यह फूल मेरे पैरों में दो मैं सोच रही थी क्या कहकर देना होगा तब माँ ने फूलों को मेरे हाथों में देकर कहा मेरा जो कुछ था सब तुम्हें दिया यह कह कहकर फूलों को मेरे पैरों में चढ़ाओ मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने ठाकुर को दिखाकर कहा ये तुम्हारे सर्वस्व हैं इन्हें पुकारना उससे ही तुम्हारा सब होगा माँ के आदेश से मैंने उनके पैरों में तेल लगाया स्नान के बाद सुधीरा दीदी ने हम लोगों के जाने की बात कही माँ ने कहा तुम लोग क्या अभी ही जाओगी बेटी प्रसाद लेकर शाम को जाना योगेन माँ के ऊपर से आते ही माँ ने उससे कहा ये लोग घर जाना चाह रहे हैं योगेन माँ ने कहा अभी जाओगी मंत्र लिया है प्रसाद पाकर जाना मैं इनके खाने की बात रसोइए से कहा आई हूँ माँ ने कहा मैंने भी कहा है कि शाम को जाना योगेन माँ घर जाएगी उन्होंने माँ को प्रणाम किया माँ ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा दिन अधिक चढ़ आया है यहाँ खाने से क्या नहीं होता अब घर जाकर खाना बनाकर खाने में कष्ट होगा योगेन माँ बोली नहीं माँ मा है और उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी है मैं केवल पकाऊंगी माँ ने कहा अब और देर न करो बेटी आओ कड़ी धूप निकल आई है बहुत दूर जाना होगा